काम्योपाशनयाथयनुदीन किंचित फलम शेसित मथा मपदे केित्स्वर्गमतापवर्गम पदगा अस्माक यदुनंदनाघ्रिजुगलध्यान किँ लोके दमेन किम किृपतिना पवर्गै कि अहोचित्रमोचित्रम वे ते बन यद मुक्तिद मु ब्रह्मक्रीड़ा मृगी यो ण विदा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेबु प्रकाशम मु शरण प्रपद्ये <coughs> वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा दीदार g o d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 शास्त्रों वेदों के अनुसार मैं और मेरा दोनों सनातन हैं मैं भी सनातन मेरा भी सनातन है और वो जो मेरा है उसके अनंत नाम है अनंत रूप है अनंत गुण है अनंत शक्तियां हैं जिसे वेदों ने ब्रह्म परमात्मा भगवान ईश्वर आदि शब्दों से व्यक्त किया है उसकी अनंत शक्तियां हैं वो भी बताई गई कि प्रमुख शक्ति पराशक्ति है और वो अंतरंगा शक्ति है और हम सब जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है अतएव तटस्थ शक्ति है और एक माया बहिरंग शक्ति भी है और इन तीनों शक्तियों में केवल एक शक्तिमान है भगवान अर्थात मेरा शेष उनकी शक्तियां हैं शक्ति और शक्तिमान में भेद भी होता है अभेद भी होता है जैसे सूर्य और सूर्य की किरण तो सूरज के किरण को हम सूरज नहीं कहते लेकिन वो किरण सूरज से ही संबद्ध है ऐसे ही ये जीव भगवान नहीं है लेकिन भगवान से ही नित्य संबद्ध है इस जीव का संबंध केवल भगवान से ही है रहेगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है शास्त्र वेद पढ़ने और समझने के बाद अज्ञानी समझे कि भगवान ही हमारा है ऐसा नहीं है सब समझते हैं और उस सब उसी की ओर जा रहे हैं वाल्मीकि ने कहा था लोके नहीं सबिद्यत यो न राम मनोव्रत सब भगवान के अनुव्रत हैं निरंतर यह भी आपको बताया गया है कि कोई जीव एक क्षण को आकर्मण नहीं रह सकता और सब राम के निमित्त ही कर्म कर रहे हैं उसी राम का कृष्ण का एक नाम है आनंद शांति सुख जिसे सब चाहते हैं उपदेश की आवश्यकता नहीं है हम जब पैदा हुए तो हमको माँ बाप ने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा आनंद का लक्ष्य बनाना दुख न चाहना घोर मूर्ख बाप ने कभी किसी बच्चे से नहीं कहा क्योंकि वो जानता है कि सब आनंद चाहेंगे ही क्योंकि वो मेरा है विचित्र बात इतना घनिष्ठ संबंध भगवान से हमारा फिर भी हम उनके आनंद से उनके ज्ञान से उनकी नित्यता से वंचित हैं वो सच्चिदानंद कहलाते हैं न सच ने सदा नित्य शरीर वाले और चित माने सर्वज्ञ और आनंद तो आप जानते ही है जहां दुख का लवलेश न हो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के लिए हो प्रतिक्षण वर्धमान हो ऐसा आनंद है वो भगवान तो वो माया बद्ध होने के कारण एक छोटा सा आवरण होने के कारण हम उस आनंद से वंचित हैं कहीं जाना नहीं है अथ जदिद मस्मिन ब्रह्म पूरे धारम पुंडरीकम बेशम धारोस्मिन नंतरा का सस तस्मिन जदत इस शरीर में एक छोटा सा घर है हृदय उसमें हम भी रहते हैं और हमारा यानी मैं मेरा दोनों रहते हैं और सदा साथ रहते हैं कितना कृपालु है वो मेरा मैं का साथ नहीं छोड़ता एक बटे सौ सेकंड को भी हम अपने पाप पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग नरक मृतलोक में चौरासी लाख में अनंत जन्मों से घूम रहे हैं वो सदा साथ है हमारा ये जीवत्व ही नहीं रह सकता बिना उसके साथ रहे प्राण प्राण के जीव जीव के सुख सुख के राम नित्यों नित्याम चेतन चेतना कोहूनाम जो विदधाति काम छ तेरा श्वेताशुतरोपनिषद <laughs> तो ये माया नाम की शक्ति का जो अधिकार है हमारे ऊपर अनाधिकार से ये बहुत छोटा सा है इसके लिए हटाने के लिए परिश्रम नहीं करना है भगवान ने अर्जुन से कहा था सारी गीता में एक जगह अरे अर्जुन मुझको पाने में कोई मेहनत है क्या अरे सब जीव मुझ में ही रहते हैं सप अरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते या आत्मनि तिष्ठती यर सत आत्मा एश्मा आत्मा मम शास्त्रेद प्रमाण अनेता सतत मं स्मतीहम सुलभ सुलभ बड़ा आसान हूं अरे सबके पास मन है हाँ। वो मन अपना काम कर रहा है, हाँ जी, कुत्ते बिल्ली गधे का भी निरंतर ऐसा सर्वेंट दिया है भगवान ने ये मन जो एक क्षण को भी चुप नहीं रहता अब थकता नहीं बस उसी मन से मेरा निरंतर चिंतन करो बस मैं मिल जाऊंगा आठ चौदह गीता को प्रयासो प्रयास हो हरे रूपासने स्वे ही दी छिद्रवत सता असुर बालकों से प्रह्लाद ने कहा था अरे हमारे साथियों हमारे बंधुओं उसके पाने में कोई परिश्रम है क्या कुछ नहीं है एक वस्तु पांच फुट दूर भी है और हम बंधे हुए हैं छप्पन व्यंजन रखा है हम देख रहे हैं लेकिन नहीं मिलता क्योंकि दस फुट पांच फुट जाए कैसे बंधे हैं लेकिन भगवान इतनी दूर भी नहीं स्वे हृदय छिद्रवत सता अभ्युपगमात हृद ही वेदांत कहता है हृद ही एव आत्मा वेद कहता है सवा एस आत्मा हृद वेद कहता है भक्ति पथ कवन प्रयासा योग न जप तप मख उपवासा न योग का अष्टांग स्वरूप करना है आपको क्यों किया जाता है योग अंतकरण को बक्ष में करने के लिए मन पर निग्रह करने के लिए योगश्चित वृत्ति निरोधा अरे भगवान में मन लगाओ ना क्या कोई योग से आज तक मन को बश में कर सका है विश्व में हारूढ़ योगोपि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि अंतिम चोटी पर जाके फिर गिर जाता है और अंतिम चोटी पर पहुंचना यह <laughs> तो सर्वथा इस कल में असंभव है कल योग यज्ञ नहीं ज्ञाना शरीर ही नहीं इस प्रकार का एटमोस्फियर नहीं इस प्रकार का गुरु नहीं इस प्रकार के और अगर सब हो भी जाए तो पूरे भूम बहवोपयोगिना प्राचीन काल में सतयुग आदमी में बड़े बड़े योगीन्द्र मुनी हजारों जन्म प्रयत्न करके सिद्धियां तो प्राप्त कर लिए लेकिन माया को नहीं भगा सके माया के लिए तो भगवान का एक फार्मूला है अर्जुन कान खोल कर सुन दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरया माया जो है दैवी है इसको जड़ मत समझो अरे ये इतनी बलवती है कि भगवान को छोड़कर किसी को नहीं छोड़ सकती भगवान को छोड़कर और कोई पावर नहीं है जो अपने बल से माया को भगा सके उससे छुटकारा पा सके बड़े बड़े तपस्वी हुए बड़े बड़े योगी हुए बड़े बड़े ज्ञानी हुए नई नई सृष्टि कर देने वाले जिसको आप लोग असंभव कहते हैं वो रे ऐसे हाथ किया सिद्धियां आ गई हो सृष्टि उलट दे सृष्टि बना दे आपके अंदर घुस जाए आपके अंदर की बात जान ले इतने भारी हो जाए कि बड़े बड़े क्रेन न उठा सके इतने हल्के हो जाए फूंक दो तो उड़ जाए अलक्षित हो जाए आप देख ले अगर ऐसे सिद्ध वालों को तो कहें ये भगवान का बाप है और भगवान क्या होता होगा लेकिन वो माया बद्ध है अभी हम आगे बताएंगे आपको तो माया के विषय में भगवान का चैलेंज है कि वो माया मेरी है मैं जब चाहूंगा तब जाएगी मैं कब चाहूंगा जब तुम चाहोगे बेटा जब तुम चाहोगे तब मैं चाहूंगा ये यथा माम प्रपदे तांस तथ भजाम गीता आज हमारे पास काशी से एक लेटर आया है कि आपने हजारों कोटेशन दिए उपनिषदों के वेदांत के गीता भागवत सब ग्रंथों के हम लोग पहले तो मान ही नहीं रहे थे फिर हम लोगों ने सब पुस्तकों से मिलाया और ठीक पाया अब आप नंबर वम्बर न बोलिए खाली ऐसे ही समझाते जाइए इसी को संसार में आपके विज्ञान पर डाउट नहीं है तो कोई भी और साधन नहीं है जिससे माया चली जाए भगवान जिस पर कृपा करेंगे और कृपा का मैंने आपको बता दिया जिसे भक्ति कहते हैं उसी को शरणागति कहते हैं उसी को मांगना कहते हैं उसी को चाहना कहते हैं कोई पूछे भगवान कैसे मिलेंगे तुम जैसे चाहोगे तो चाहते हैं कितने परसेंट चाहते हो तुम्हारी नाक मुंह बंद कर दी जाए और तुम प्राण को जाने की अवस्था में पहुंच जाओ तो जीवन चाहते हो ना चलते हो तड़पड़ाते हो नहीं नहीं नहीं ऐसे जब चाहोगे जुगायुतन निमेश चक्षुषा प्राभृषाईतम शून्य इतम जगत सर्वम तब मैं मिलूंगा अर्थात मुझसे मिले बिना जब तुमसे रहा न जाएगा तो मुझे भी तुमसे मिले बिना रहा नहीं जाएगा अब तुम ईठ ला के कहते हो आ जाओ हम भी कहते हैं आराम तुम हमको बेवकूफ बनाना चाहते हो कामांध पुरुष कामांध स्त्री से कैसे देखता है और कैसे बुलाता है और कैसे व्याकुल होता है उसके लिए उतना भी नहीं होते तुम एक गंदे शरीर वालों के प्रति जितना तुम्हारा आकर्षण है उतना भी नहीं है चिदानंद में भगवान से और कहते हुए चाहता बेटा खोया हुआ है दो साल बाद मिला देखा आ, बगल में गुरुजी भी खड़े थे आजी पहले बेटे को चिपटाएंगे गुरुजी जी नमस्ते बाद में करेंगे ये तो अपने घर के मंदिर में गए ठाकुर जी का विग्रह देखा तो श्लोक वगैरह याद है तो बोल दिया नहीं तो ऐसे ही खाली मुंह चला देते हैं बेचारे भोले भाले अपड़ग प्रणाम किया चले आए कोई भगवान मानता है अगर भगवान मान ले कोई तो फिर लौट के घर जाए क्यों जाए किसके लिए जाए जिस आनंद के लिए तुम इतना बड़ा संसार इकट्ठा किए हो मां बाप बेटा स्त्री पति धन सामान वो आनंद तो सामने बैठा है मंदिर में अरे तो पत्थर है तो तुम्हारा डिसीजन है कि ये पत्थर है तो तुमको पत्थरे का फल मिलेगा झादशी भावना जस्य सिद्धिर्भवती तादृशी अरे पत्थर में क्या मिलना जुलना है जो पत्थर में है वही तुम्हारे हृदय में साक्षात है वेद कह रहा है अंतस्थम परित्यज्य परित्यज जस्तुसेवते ये तो भोले भाले लोगों के लिए ये मंदिर की प्रथा चलाई गई है पत्थर की मूर्तियों की कि चलो शुरू करो इसी से पहले फिर जब गुरु के द्वारा ज्ञान हो जाएगा अरे वो अंदर बैठा है हमारे कहीं जाने की जरूरत नहीं तो भगवान को पाने के लिए जानने के लिए मिलने के लिए एकमात्र भक्ति शरणागति चाह ही उपाय है और मार्गों में बड़ी कठिनता है नंबर दो वो दो वस्तु नहीं दे सकते माया निवृत्ति और भगवत प्राप्त और सब कुछ दे सकते हैं लेकिन कल में में न तो एक व्यक्ति सारे जीवन 24 घंटे चिंतन मनन थियोटिकल प्रैक्टिकल परेशान होकर भी लखपति नहीं बन पाता कितने करोड़ लोग हैं हमारी दुनिया में जिनको दिन भर में खाना नहीं ठीक ठीक मिलता <coughs> जीवित है लेकिन भगवान के विषय में कोई डाउट नहीं है हम संसार में किसी से प्यार करते हैं और चाहते हैं वो भी हमसे प्यार करे कम से कम बराबर तो करे अगर बराबर ने किया तो फिर हमारा भी और टेम्परेचर डाउन हो जाता है प्यार का यदि हमने चार बार फोन किया उसने एक बार भी नहीं किया लेकिन गुरुओं भगवान के प्रति ये श्योरिटी है जितनी शरणागति होगी उतनी कृपा मिलेगी उनको करना पड़ेगा कबीर दास गए रामानंद के पास कि हमको शिष्ट बना लो उन्होंने कहा तेरी जाति का पता नहीं हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या है क्या उन्होंने कहा गुरु आपने लेक्चर में कहा था ना कि जितनी मात्रा में जीव शरणागत होगा गुरु और भगवान को अपनाना पड़ेगा कृपा करना पड़ेगा हमने धारण कर लिया आपको गुरु रूप में देखते हैं आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि नहीं चैलेंज कर दिया और, और कृपा करना पड़ा वहां धींगा मुस्टी नहीं चलती भगवान का कानून पक्का है अब तुम बनावट करो तो उधर से भी बनावट मिलेगी तुम 10 परसेंट शरणागति करो उधर से भी 10 परसेंट जवाब मिलेगा और शरणागति चीज क्या है केवल स्वामी को सुख देना एक वाक्य में अनुकूल से संकल्प छ है नियम लेकिन प्रमुख पहला महापुरुष और भगवान के अनुकूल ही सोचना प्लस करना बुद्धि नहीं लगाना यह हमारी जो बुद्धि है माइक तीन गुण वाली इसी बुद्धि ने अनंत जन्म बर्बाद किए अनंत बार भगवान मिले अनंत बार संत मिले लेकिन यह हमारी बुद्धि देवी ने साथ चौपट कर दिया अहंकार मैं भी समझदार हूं <laughs> समझदार भगवत प्राप्ति के पहले कौन समझदार बनेगा पुस्तक पढ़ के डिग्री लेके वो समझदार नहीं हो सकता ददाम बुद्ध योगम तम जब भगवान अपनी बुद्धि देंगे तब ये अज्ञ विज्ञ बनेगा उसके पहले नहीं हो सकता लेकिन ये सब तत्व ज्ञान प्रारंभ में महापुरुष ही कराएगा वरना हम हाथ पैर हिलाएंगे नहीं नहीं हम कर लेंगे जब करने को कहा है पंडित जी ने पाठ करने को कहा है चारो धाम में जाओ मोक्ष मिल जाएगा ये बहकाने वाले अल्पज्ञ लोग बड़े बड़े श्रद्धालुओं को बर्बाद कर रहे हैं बिचारे विरक्त हैं मन से भूख है भगवान की लेकिन वो गलत चक्कर में पड़ गए हैं अब कर लिया है पाखंडियों पर टाइम लगा रहे हैं घर छोड़ के अयोध्या बास वृंदावन बास काशी बास अरे झोली में हाथ डाल के कहीं पुस्तकों को इतने हजार बार रामायण का पाठ कर डाला हमने कोई परिक्रमा कर रहा है लंबी दंडोत करके गिरिराज की अयोध्या की वृंदावन की सब फिजिकल वर्ग मन से कोई मतलब नहीं भगवान के लिए एक आंसू नहीं तडपन नहीं व्याकुलता नहीं तो महापुरुष की आवश्यकता होगी और महापुरुष के लक्षण के विषय में विस्तार पूर्वक आपको बताया गया ये महापुरुष लोग दो प्रकार के होते हैं और इनके विपरीत दम्भी लोग भी दो प्रकार के होते हैं महापुरुषों के बारे में पहले समझिए दो प्रकार क्या होते हैं भाई एक निराकार ब्रह्म के एक साकार ब्रह्म के नहीं नहीं वो निराकार ब्रह्म का ज्ञानी हो चाहे साकार ब्रह्म का भक्त तो हो सब महापुरुष हैं उनमें कोई खास भेद नहीं है ये तो रसिकों की भाषा है दो भक्तौ भगवदिष्टऊ दोनों भक्त हैं भगवान के भगवान के दोनों रूप है वेद कहता है हम किसी रूप की उपासना करें अरे सगुण साकार में भी तो अनंत रूप है एक नृसिह भगवान का दास है एक राम का दास है एक कृष्ण का दास है सभी महापुरुष है ऐसे ही कोई निराकार ब्रह्म का दास है तो ये तो रसिक लोग बिनोद में बातें करते हैं उल्टी पलटी वास्तव में सब महापुरुष है वो ऐसा नहीं हम दो भेद जो बताने जा रहे हैं वो ऐसा है अंदर ठीक बाहर गड़बड़ एक तो ऐसे होते हैं महापुरुष अंदर से महापुरुष और बाहर से माइक हमारी तरह और एक होते हैं महापुरुष अंदर से भी महापुरुष और बाहर से भी महापुरुष अरे के जैसे आप लोग हैं एक, एक जो पिक्चर में काम करते हैं एक इनका घर वाला रूप और एक पिक्चर वाला रूप वो घर में तो जो है सो है और पिक्चर में आपकी पिक्चर में राजा बन गए आपकी पिक्चर में भिखारी बन गए आपकी पिक्चर में गुंडा बन गए ये बनावटी रूप हुआ ना पिक्चर वाले रूप को देखा हमने घर वाले को नहीं देखा धोखा हो गया तो अंदर से महापुरुष है बाहर से महापुरुष नहीं दिखता व्यवहार में ऐसे ही महापुरुष 99 क्या सेंट परसेंट होते हैं अंदर से महापुरुष हैं और बाहर से माया जैसे भगवान लीला करते हैं अंदर से सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा सर्वनियक्षी सर्व सर्वसुर के बेटे मां के दूध पीने को रो रहे हैं गोद में जाने को रो रहे हैं अंगूठा छाप है जैसे हमारे संसार के सब बच्चे होते है बाहर का रूप आज आज आपको बता दिया गया पुस्तकों के द्वारा भी कि नंद के लड़के भगवान थे तो आप नंद नंदन का कीर्तन करते हैं लेकिन अगर बताया न जाए आपके पड़ोस में ऐसे ही लड़का कोई पैदा हो जाए तो आप इतने ही कहेंगे बड़ा सुंदर लड़का है बस अरे अवतार काल में भी तो हम लोग थे हमने भी अनंत बार देखा है एक बार दो बार नहीं हर द्वापर में अवतार होता है श्री कृष्ण का हम भी रहते हैं लेकिन हमारी आंख में माया का बुद्धि में माया का मन में माया का अधिकार है इसलिए सब कुछ माइक दिखता है चाहे संत हो चाहे भगवान हो और जब व्यवहार भी उसका हमारी तरह है तो फिर तो पक्का हो गया अब कोई बहस करने आवे भगवान के भक्त हो चाहे वो ब्रह्मा हो स्वयं अरे साहब आप क्या बात करते हैं मैंने आंखों देखा छोटी सी बात पर इतना उनको गुस्सा आया कि उन्होंने उसको फरसे से मार डाला ये परशुराम है ये बार सारी क्षत्रियों से रहित कर दिया पृथ्वी को त्रि सप्त कृतो ये इक्कीस बार एक फरसे एकाए के भगवान के अवतार है आप भी क्या बकवास करते हैं <laughs> अब हम देख तो रहे हैं कि एक गुस्से में इतनी हत्याएं कर रहे हैं और हम कह दे कि ये क्रोध रहित है हम ऐसे बेवकूफ हो रही है अब उनको तो वो वशिष्ठ वगैरह जान रहे हैं कि ये कौन है वो भीतर घुस के देखते हैं हम बाहर देखते हैं रोज बेवकूफ बनते हैं अपने ही घर में अपने ही लोगों से झूठ बोल करके स्त्री पति से पति स्त्री से बेटा बाप से बाप बेटे से संसारी स्वार्थ सिद्ध करते हैं किसी की बुराई करना है उसकी झूठी मूठी गढ़ के और लंबी करके उसको विरोधी कर दें, इसका खिलाफ कर दें। हम सब लोग करते रहते हैं दिन भर रात भर सारा जीवन यही तो किया हमने अरे भगवान को नहीं छोड़ते गुरु को नहीं छोड़ते ए, गुरु का निश्चय किस काम का हम जो निश्चय करते हैं वो सही है ऐसी जिद्द है हम लोगों की कि हम भगवान की ओर नहीं जाना चाहते जी इसलिए करोड़ कल्प तक आप चिल्लाते रहिए नहीं मानेंगे हम अपने मन की करेंगे अरे तो चौरासी लाख में घूमना घूम लेंगे जी संसार में जब कोई किसी का मर्डर करने जाता है तो उसका साथी कहता है अरे फांसी हो जाएगी है क्या जाए फांसी कोई बात नहीं उसको तो मार डालेंगे <laughs> ये हाल है हम लोगों का तो महापुरुष जो भीतर से होते हैं उनको जानने के जो लक्षण मैंने बताए हैं आपको भगवत प्रेम और महापुरुष बाहर माया का कार्य कैसे करता है क्यों करता है यह तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा ये भी तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा एक गुरु ही कराएगा भगवान तो आएंगे नहीं कराने फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जब उस क्लास में कोई जाएगा तो समझेगा एक छोटा सा बच्चा पांच साल का उसको करोड़ों प्रोफेसर समझावे कि तुम मां के भी बेटे हो बाप के भी बेटे हो नहीं समझ सकता अदा लेगा ए, हमारी माँ और हमारे बाप दोनों मिलते हैं फिर एक का बीर्ज एक का रज मिलता है फिर उसके बाद पेट में बच्चा बनता है फिर वो बाहर आता है याद कर लिया बेटा हाँ याद कर लिया लेकिन अनुभव नहीं क्योंकि वो काम दोष से रहित है जब उस उम्र में आ गया काम दोष युक्त और वो जो रहता था ना वो सही है ऐसे सही है ऐसे ही जब तक हम माया के अंडर में हैं काम क्रोध लो मोह के अंडर में हैं तब तक इससे परे जो हो गए वो कैसे काम क्रोध लो मोह का काम करते हैं इसको नहीं समझ सकते जब हम भी हो जाएंगे माया से परे और योग माया की शक्ति मिल जाएगी भगवान कृपा करके देते हैं ताप और तो नेचुरल है जैसे हम माया बद्ध होकर माया के अंडर में नेचुरल काम क्रोध लोभ मोह की ओर भागते थे ऐसे ये भी नेचुरल है अपनी पर्सनालिटी में रहें और करोड़ों मर्डर करें और सब जगह भगवान को देखते रहें आप समझ में आया अरे छोटी छोटी बात समझ लो एक नीम का कीड़ा पूछता है मिठाई के कीड़े से क्यों रे तुम ये मिठाई में क्यों तुम मर रहा है क्या है इसमें है ना बड़ा मीठा होता है मीठा, मीठा क्या चीज़ है मेरे पास आ देख नीम में कितना रस है अरे बेवकूफ को इसको नीम में रस मिल रहा है बाखाने के कीड़ों को उसमें रस मिलना है अरे हमारी दुनिया में बड़े बड़े बुद्धिमान बड़े बड़े आई जिसे कहते हैं शराब में खुशबू आती है और शराब पिए हुए की खुशबू से नशा होता है दूसरे को हा अरे यार शराब पिए हो क्या वाह वाह वाह वा। अब पंडित जी उसके बगल में बैठे थे उठ के चले गए बदबू आ रही इसके शराब पी है अरे शराब को छोड़ो हमारे सत्संगियों में भी कुछ लोग हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते अगर उनको कह दो कि इसमें लहसुन मिला है उल्टी हो जाएगी दाख छोहारा छान अमृत फल विष कीरा विष मनमाने की बात तो अंदर से महापुरुष हो बाहर से माइक दिखाई पड़े उसको कैसे पहचाने कि क्यों करते हैं ऐसे महापुरुष लोग अरे अब वहां जाओगे तो मालूम पड़ेगा <laughs> वो कहते हैं हमारे जो भगवान है ना ऊपर वाले वो करते हैं मैं कुछ नहीं करता ए? तुम नहीं करते अरे तुम्हारा हाथ था जो करने में मार पीट करने में तुम्हारी जबान थी गाली दे रहे थे अरे <laughs> वो मेरी इंद्रियां तो थी लेकिन उनको गवर्न भगवान करते थे मेरा काम तो खत्म हो गया कैसे वो जब भगवान मिल गए आनंद मिल गया तो हम कोई काम क्यों करें? क्यों करे यत्मतिब सम तृप्य मानव आत्मन्य संतुष्ट कार्य सत्र गीता गुणतीत स्थित प्रज्ञो विष्णुक्त कथ्य से एक कृत्यवाद शास्त्र भगवान मिल गए आनंद मिल गया आनंद मिल गया माया भाग गई अब कुछ भी क्यों करें कुछ पाना है नहीं तो अगर कुछ नहीं पाना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता प्रत्येक कर्म के पहले क्यों आता है हम क्यों बैठे हैं यहां क्यों आए हैं यहां से फिर वहां क्यों जाएंगे सब जगह क्यों का उत्तर है पागल भी क्यों हसता है क्यों रोता है क्यों नंगा घूमने लगता है उसको भी कारण है हम कहें कि वो क्या कारण है उसका नंगा घूमता है हम लोगों के बीच में अरे तो तुम क्यों भगवान को भूल करके चप्पल जूते खा रहे हो तुम बड़े समझदार हो तुम अपने को तो देखो संत लोग तुमको भी देखकर ऐसे ही कहते हैं कि इतना कष्ट भोग रहे हैं ये लोग और फिर ये शास्त्र वेद और गुरु की बात क्यों नहीं मानते या मानकर भी प्रैक्टिकल अमल क्यों नहीं करते तो अंदर से मायातीत हो बाहर से माइक हो ऐसे सारे महापुरुषों का चरित्र इतिहास में भरा पड़ा है इसलिए हम अनंत जन्मों से अब तक किसी संत के शरणागत नहीं हो सके सेंट परसेंट कुछ शरणागत हुए फिर नामापराध कर डाला फिर कुछ दूर चले और फिर बुद्धि देवी आ गई और भ्रष्ट कर दिया हमको हम वाल्मीकि की तरह नहीं चले बात जो गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक लौट के ना है बस वो कभी न लौट के आवे हम ऐसे करते करते मर जाएंगे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे ये शरणागति कहलाती है अरे सीधी बात में तो सभी मान लेते हैं उल्टी करे गुरु या भगवान आह उसमें भी हम उतने ही बिहोर हो महाप्रभु जी कहते हैं आश्लिष प्रभु हमारा आलिंगन कर लो तो ये तो सभी जानते हैं कि जब गुरु और भगवान प्यार करेगा तो सभी कहेंगे जय हो जय डाटे मारे खिलाफ बर्क करे पादरताम पिन और तब भी वो कहे वे ही हमारे हैं वे ही भी न लगने पावे ये शरणागति है किसी जन्म में कभी अगर हम कर लेंगे तो फिर भगवत प्राप्ति करता लगाता है इसका डिटेल आगे बताया जाएगा बोलिए लाडली लाल की